शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबके उत्पत्ति के हेतुभुद भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपने अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा रुद्र बोले हे हरे हे विधे तथा हे देवताओं और महर्षियों निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आपड़ा है वह सब मैं सुनना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है मुने महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरम्भ किया मुझ ब्रह्मा ने कहा देवदेव देव, महादेव करुणा सागर, प्रभु हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए बृहस्पतध्वज विशेषतः आपके ही लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता महेश्वर कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे महाप्रभो कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे प्रभो कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर न मारे जाए क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं इस यदि वे असुर भी आराधित हों आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है अतः ध्वज आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्दत रहना चाहिए यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हो, तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न भिन शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है वास्तव में हम तीनों एक ही हैं कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है देव एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं भगवान श्रीहरि उनके बाएँ अंग से प्रकट हुए हैं मैं ब्रह्मा उनके दाएँ अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं प्रभो इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीन रूपों में प्रकट है का आप हृदय से अनुभव कीजिए प्रभो मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्निक भी हो गए हैं अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमड़ी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें महेश्वर एक बात और है उसे सुनिए मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है पूर्वकाल में आपने ही शिव स्वरूप से जो बात हमारे सामने कही थी वही इस समय सुना रहा हूं आपने कहा था ब्राह्मण मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी तुम ब्रह्मा शिष्ट करता हो गए श्रीहरि जगत का पालन करने वाले हुए और मैं सगुण रुद्र रूप होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपने ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए स्वामिन आपका यह आदेश है कि मैं शिष्ट करूँ श्रीहरी पालन करे और आप स्वयं संघार के हेतु बनकर प्रकट हों तो आप साक्षात शिव ही संहारकर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं अतः आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहे शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है उसी प्रकार आप इस समय अपने जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण करें